रचना कुंज कहानियों की दुनिया प्रस्तुत करता है भारतीय युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रेरक पहल सोच बदलो इंडिया सोच बदलो इंडिया के इस भाग में आज सुनिए डॉक्टर कृष्णकांत श्रीवास्तव का लिखा लेख समय का सदुपयोग करें समय अमूल्य है यह वाक्य हम सभी ने अनगिनत बार सुना है पर क्या हम वास्तव में इस अमूल्य धन का सही उपयोग करते हैं जीवन में सफलता सम्मान और आत्मसंतोष पाने के लिए सबसे जरूरी चीज अगर कोई है तो वह है समय का सदुपयोग समय ना तो किसी का इंतजार करता है न ही वापस आता है इसका एक एक क्षण मूल्यवान होता है आइए हम समझते हैं कि समय का सदुपयोग क्यों आवश्यक है इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और हम इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे व्यवहार में ला सकते हैं समय की महत्ता समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जिसे न खरीदा जा सकता है न ही उधार लिया जा सकता है हर व्यक्ति को दिन के चौबीस घंटे समान रूप से मिलते हैं कोई राजा हो या रंक विद्यार्थी हो या कर्मचारी फर्क केवल इतना है कि कोई उन चौबीस घंटों का बेहतरीन इस्तेमाल करता है और कोई उन्हें यूं ही गवा देता है समय का सही उपयोग व्यक्ति को शिखर तक पहुंचा सकता है वही समय की बर्बादी व्यक्ति को पछतावे की गर्त में धकेल देती है जब हम यह समझ जाते हैं कि समय लौट कर नहीं आता तब हम उसकी कीमत पहचानते हैं समय का दुरुपयोग समय का दुरुपयोग यानी आलस्य करना टाल मटोल करना बिना योजना के जीना या निरर्थक कार्यों में समय गवाना इसका परिणाम हम लक्ष्य से दूर हो जाते हैं क्योंकि बिना समय बद्धता के कोई भी लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सकता हम आत्मग्लानी से भर जाते हैं क्योंकि जब समय हाथ से निकल जाता है तब केवल पछतावा शेष रह जाता है जो व्यक्ति समय का आदर नहीं करता वह खुद के विकास को रोक देता है जब कार्य समय पर पूरे नहीं होते तो तनाव चिंता और निराशा बढ़ती है और हम मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं समय का सदुपयोग कैसे करें सुनियोजित दिनचर्या बनाएं। हर दिन की एक स्पष्ट योजना बनाना बहुत जरूरी है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के कामों की सूची बनाइए और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार बांटिए लक्ष्य निर्धारित करें छोटे और बड़े लक्ष्यों को निर्धारित कर उन्हें समय सीमा में बांधें। जब आपके पास लक्ष्य होंगे तभी आप समय का सही दिशा में उपयोग कर पाएंगे प्राथमिकताओं को पहचानें। हर काम जरूरी नहीं होता समझें कि आपके जीवन के कौन से कार्य आपके विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और पहले उन्हें पूरा करें आलस्य और टालमटोल से बचें कल करूंगा का रवैया समय का सबसे बड़ा दुश्मन है आज का काम आज ही करें नहीं तो वह कभी नहीं होगा डिजिटल व्यसन से दूरी रखें सोशल मीडिया मोबाइल गेम्स और वेब सीरीज समय के सबसे बड़े चोर है इनसे नियंत्रित दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है अवकाश का भी रखें ख्याल समय का सदुपयोग का मतलब केवल काम करना नहीं है बल्कि आत्मविकास मानसिक शांति और आनंद के लिए भी समय निकालना चाहिए योग ध्यान पढ़ना या परिवार के साथ समय बिताना ये सब जीवन को संतुलित बनाते हैं महान व्यक्तियों की समय के प्रति सोच महात्मा गांधी ने कहा था भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने कहा अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना होगा इसका सीधा अर्थ है कि हर पल को परिश्रम और अनुशासन से भरना होगा चाणक्य ने कहा जो समय की कद्र नहीं करता समय उसे मिटा देता है इन सभी महान आत्माओं ने अपने जीवन में समय का सही प्रयोग किया और संसार को प्रेरणा दी विद्यार्थियों और युवाओं के लिए विशेष संदेश आज के युवाओं के पास अवसरों की कोई कमी नहीं है लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय का सम्मान करते हैं छात्र जीवन में समय का सदुपयोग विशेष रूप से आवश्यक है क्योंकि यही जीवन की नींव होती है जो विद्यार्थी समय को बर्बाद करते हैं वे भविष्य में पछताते हैं पर जो समय का सम्मान करते हैं वे जीवन में ऊंचाइयां छूते हैं आज की मेहनत कल का सुनहरा भविष्य बनाती है समय का सदुपयोग जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और आत्मविश्वास बढ़ता है कार्य समय पर पूर्ण होते हैं समाज में सम्मान मिलता है मानसिक शांति और संतुलन बना रहता है जीवन में उद्देश्य स्पष्ट होता है समय का सदुपयोग करें क्योंकि यह सबसे बड़ा शिक्षक साथी और साधन है एक बार जो समय निकल गया वह फिर लौटकर नहीं आता यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सफल संतुलित और सार्थक हो तो समय को अपना सबसे अच्छा मित्र बना लीजिए हर दिन की शुरुआत इस विचार से करें मैं आज का दिन पूरी लगन ईमानदारी और समय का सदुपयोग करते हुए बिताऊंगा यकीन मानिए यही विचार धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बदल देगा वो समय नहीं जो घड़ी में चलता है वो समय है जो सपनों को हकीकत में बदलता है जो समय को जान लेता है वो ही सच्चे अर्थों में जीवन को पहचान लेता है